आध्यात्मरायण बालकांड पंचम सर्ग मरीच और सुबाहु का दमन तथा अहल्योद्यार श्री महादेववाच त्र मे काश्रमें रम्य काल मुनि संकुले संकुल उषि का प्रस्थिताशन श्री महादेव जी बोले हे पार्वती तदुपरांत विश्वामित्र जी के सहित वे दोनों भाई एक रात मुनिजन संकुलित अति सुंदर उस कामाश्रम नामक वन में रहकर प्रातःकाल होते ही धीरे धीरे वहाँ से चले सिद्धाश्रम गता सर्वे सिद्धचारण सेवित विश्वामित्रेण संदिष्टा मुनियस्तनिवासीन हो तब वे सब सिद्ध और चारणों से सेवित सिद्धाश्रम में आए वहाँ के रहने वाले मुनिजनों ने विश्वामित्र जी की आज्ञा से शीघ्रतापूर्वक राम और लक्ष्मण का बड़ा सत्कार किया पूजा च महतिम चक्रु ला राम लक्ष्मण यो धृतम श्रीराम कौशिकम प्राह मुने दीक्षा प्रवेशता तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से कहा हे मुने आप दीक्षा में स्थित होइए दर्शयस्व महाभाग कुधम आरे भे मुनि भे सह और हे महाभाग हमें केवल यह दिखा दीजिए कि वे राक्ष साधम कहाँ हैं तब मुनिवर ने बहुत अच्छा कहकर अन्य मुनियों के साथ यज्ञ करना आरंभ कर दिया मध्या तौ तो राण मरीच सुबाच वर्षंत रुधिरास्थ मध्यान्ह के समय मारिच और सुबाहु नामक वे दोनों कामरूपी राक्षस रक्त और अस्थियों की वर्षा करते दिखाई दिए रामोपि रामोपी धनुरादाया दुधी आकर्णातमा विसर्ज विसर्जतयो पृथक बुद्धिमान राम ने भी दो बाण लेकर धनुष पर चढ़ाए और कर्ण पर्यत खींच कर अलग अलग उन दोनों राक्षसों की ओर छोड़े तयोरे कस्तु मरीचम भ्राम योजना उनमें से एक बाण ने मरीच को आकाश में घुमाते हुए सौ योजन की दूरी पर समुद्र में गिरा दिया यह एक बड़ा ही आश्चर्य सा हो गया द्वितीयो बाण सुबाहत अपरे दूसरे अग्नि में बाढ़ ने क्षण भर में सुबाह को भस्म कर डाला तथा जो उनके अन्य अन्य अनुयायी थे उन सब को तुरंत ही लक्ष्मण जी ने मार डाला पुष्पो घैरा किरण देवा राघवम स लक्ष्मणम देवदू दुष्ट वो उस समय देवताओं ने लक्ष्मण जी के सहित श्री रघुनाथ जी पर फूल बरसाए और देवद भी आदि बाजों का घोष किया तथा सिद्ध और चारणगण उनकी स्तुति करने लगे विश्वामित्रस्तु संपूज्य पूजारह रघुनंदनम अंके निवेशिंग्य भक्त्याष्पाकुल विश्वामित्र जी ने पूजनी रघुनाथ जी का भली प्रकार पूजन किया और उन्हें गोद में ले नेत्रों में भक्तिपूर्वक प्रेमाश्रु भर कर गले लगा लिया